संकर भाष्य द्वितीय कठोपनिष्सभाष्य प्रथमा वल्ली आत्मदर्शन का विघ्न इंद्रियों की बहिर्मुता येषर्वेशु भूतेसु गू आत्मा न प्रकाशते दृश्यते दृश्यतेग्रया बुद्धे कतिबंधो अग्रया बुद्धि तदा आत्मा न दृश्यते दृश्यत तदर्शन कारण प्रदर्शनार्था प्रदर्शनार्थवल विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तदपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्य नान्य संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकाशित नहीं होता वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है ऐसा पहले कहा था अब प्रश्न होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन प्रतिबंध है जिससे कि उस एकाग्र बुद्धि का अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता अतः आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखनाने के लिए यह वल्ली प्रारंभ की जाती है क्योंकि श्रेय के प्रतिबंध का कारण जाल लेने पर ही उसकी निवृत्ति के यत्न का आरंभ किया जा सकता है अन्यथा नहीं पर चिखाने व्यतीर्ण स्वयं भू तस्मा परिन्हांतरात्म पश्यति प्रत्यगात्मा नम्षन्न आवृत चक्षुर मृतत्व छयभु परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है इसी से जीव ब्रह्म विषयों को देखता है अंतरात्मा को नहीं जिसने अमृत्व की इच्छा करते हुए अपने इंद्रियों को रोक लिया है ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रतिगात्मा को देख पाता है गच्छन्ति खाँ तदुपल लक्षिता श्रोता खानीच्य शब्दादि विषय प्रवर्तन्ते जस्मा चवर्तन यस्माद तानि परमेश्वरः सर्वदा न व्यतनवाहन हननवासौ स्वयंभु परमेशर स्वयम स्वतंत्रोदरतंत्री तस्मा परा परांगूपा परांग नात्म उपलब्धा पश्युपलभत उपलब्ध नातरात्थ जो पराग अर्थात बाहर की ओर अंजन करती गवन करती है उन्हें परांची बाहर जाने वाली कहते हैं ख छिद्रों को कहते हैं उनसे उपलक्षित श्रोत्रीय इंद्रियां खानी नाम से कही गई है वे बहिर्मुख होकर ही शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसे हैं इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया है उनका हनन कर दिया है वह हनन करने वाला कौन है स्वयंभू परमेश्वर अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है परतंत्र नहीं रहता इसलिए वह उपलब्धा सर्वदा पराग अर्थात बही स्वरूप अनात्मभूत शब्दादि विषयों को ही देखता उपलब्ध करता है नातरात्मन अर्थात अंतरात्मा को नहीं एवं स्वभावे भी सतीलोक कसि नदिया प्रतिश्रोत प्रवर्तनम इवा धीरो धीमान विवेकी चेति शब्दो रूढ़ो लोके प्रत्यात्म प्रत्यक्चावात्मा चेती प्रत्यगात्चेवात्मश्दोढ़ो लोक नान्यस्म व्युत्पत्तिपक्षे त्रैवात्मशबों वर्तनोती यदा दत्ते यातीषाणी यतत भाव तस्मा दात्मेति कृत किर्ट, कृत्य यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है तो भी कोई धीर बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उस अपने प्रतिगात्मा को देखता है जो प्रत्यक्ष संपूर्ण विषयों को जानने वाला हो और आत्मा भी हो उसे प्रतिगात्मा कहते हैं लोक में आत्मा शब्द प्रत्यक के अर्थ में ही रूढ़ है और किसी अर्थ में नहीं व्युत्पत्ति पक्ष में भी आत्मा शब्द की प्रवृत्ति उसी प्रत्यक अर्थ ही में है जैसा कि क्योंकि यह सब को व्याप्त करता है ग्रहण करता है और इस लोक में विषयों को भोगता है तथा उसका सर्वदा सद्भाव है इसलिए वह आत्मा कहलाता है इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में स्मृति है इत्यात्मशब्द व्युत्पत्तिस्मणा संप्रतगात् स्व स्वभाव पश्यन् पश्यती छंद काला कथम पश्यतीच्य आवृत अक्षुरावृत व्यावृत चक्षु श्रोत्रक्रियत अशेषवेश आवृतचु सकृत प्रत्यगात्म पश्य नाषोचन परे क्षण चैकस संभवती किम पुनरुत्थ महता प्रयासन स्वभाव प्रवृत्तिरोधम कृतः प्रत्यगात्म पश्यति अमृतत्व अमरणर्मस्वभावता इत्यर्थः उस प्रत्यगात्मा को अर्थात अपने स्वरूप को ऐत देखा यानी देखता है वैदिक प्रयोग में काल का नियम न होने के कारण यहाँ वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल की क्रिया एक का प्रयोग हुआ है वह किस प्रकार देखता है इस पर कहते हैं आवृत्त चक्षु हो अर्थात जिसने अपनी चक्षु और श्रोत्रादि इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत कर लिया है लौटा लिया है वह इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रतिगात्मा को देख पाता है एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना तथा प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करना ये दोनों बातें संभव नहीं हैं अच्छा तो इस प्रकार महान परिश्रम से इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं अमृतत्व अमृतत्व अमरण धर्मत्व अर्थात आत्मा की नित्य स्वरूप भावता की इच्छा करता हुआ उसे देखता है तदात्मदर्शनस्य यवस्वभाक अनात्मदर्शन तदात्मदर्शन से प्रतिबंधकारणम्या तत्तिकूलवात् प्रति च परेवा विद्योप्रदर्श दृष्टा दृष्टेशु भोगु प्रति जो प्रतिबद्धात्मदर्शना से ही बाह्य अनात्मदर्शन है वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूपा अविद्या है क्योंकि वह उस आत्मदर्शन के प्रतिकूल है इसके सिवा अविद्या से दिखलाई देने वाले दृष्ट और अदृष्ट बाह्य भोगों में जो तृष्णा है उन अविद्या और तृष्णा दोनों ही से जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है वे अवि अविवेकी और विवेकी का अंतर परातः कामानी बाला ते मृत्योन्ते विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्व विदिता ध्रुव अधीहन प्राथयंते अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं किंतु विवेकी पुरुष अमृत को ध्रुव निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते पराचो बहिर्गतानेक काम विषयान अनुयती अगछ अल्पग्रस्ता कारणेन मृत्यो गच्छन्ति समुदाय येत सर्वतो व्याप्तस्य पाशं पाशते बंधते यशं देस विगलक्षण अनवरत जन्म मरण जरारोगाने का नरत्प्रभ्रात प्रतिपद्यंत इतर्थ बाल मंदमती पुरुष पराक बाह्य कामनाओं का काम विषयों का ही अनुगमन पीछा किया करते हैं इसी कारण से वे अविद्या काम और कर्म के समदायरू मृत्यु के वितत्तीस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पास में पढ़ते हैं जिससे जीव पाषित होता है बाधा जाता है उस देहेन्द्रियादि के संयोग रूप पास में पड़ते हैं अर्थात निरंतर जन्म मरण जरा और रोग आदि बहुत से अनर्थ समूह को प्राप्त होते हैं यत एवं अथ तस्मा धीरा विवेकिन प्रत्यागात्मस्वरूपस्थान लक्षण अमृतत्व ध्रुवं विदिवा देवाद्यमृतत्व ह ध्रुव मिदम तो प्रत्यगात्म स्वरूपस्थान लक्षण न कर्मण वर्धते नौकनीया ध्रुव तदेव भूत कूटस्थम अविचालं अमृत विदिव ध्रुवेशुदार्थु असु निर्धार्य ब्राह्मणाइ संसारे अन प्राए न प्राथयी प्रत्यगात्दर्शन प्रतिकूल पुत्रवित्र लोकष्णाभ्योतिष्ठ ते वे ते त्यर्थ क्योंकि ऐसी बात है इसलिए धीर विवेकी पुरुष प्रतिगात्म स्वरूप में स्थित रूप अमृतत्व को ध्रुव निश्चल जानकर देवता आदि का अमृतत्व तो अध्रुव है किंतु यह प्रतिगात्म स्वरूप में स्थिति रूप अमृतत्व यह कर्म से न बढ़ता है न घटता है इस उक्ति के अनुसार ध्रुव है इस प्रकार के अमृतत्व को कूटस्थ और अविचाल्य जानकर वे ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता लोग इस अनर्थ प्राय संसार के संपूर्ण अध्रुव अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते क्योंकि वे सब तो प्रतिगात्मा के दर्शन के विरोधी ही हैं अर्थात वे पुत्र और लोकना से दूर ही रहते हैं यदिज्ञा किंचितिद अन्य प्राथय ब्राह्मणा कथम तदि दिग्त उच्यते ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है इस पर कहते हैं आत्मज्ञ की सर्वज्ञता ये नूप रथम गंध शब्द मैथुना ये ते नहीं जानाती कि मत्र परिशिष्य थे ये जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुनजन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है उस आत्मा से अभिज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है तुझ नचकीता का पूछा हुआ वह तत्व निश्चय यही है ये विज्ञान स्वभाव रसं रस शब्दं शब्द स्पर्शाच मैथुना मैथुन निमित्ता सुख प्रत्यन विजास्ती विस्पष्ट जानती सर्व लो संपूर्ण लोक जिस विज्ञान विज्ञानस्वरूप आत्मा के द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन मैथुन जनित सुखों को स्पष्टतया जानता है वही ब्रह्म है नू नव प्रसिद्धिलोक आत्मना देहादिविलहम विजामीति देहादिघात विजामीति सर्वो लोको लोकोवगछति शंका परंतु लोक में ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी देहादि से विलक्षण आत्मा द्वारा जानता हूँ सब लोग यही समझते हैं कि मैं संघात रूप ही सब कुछ जानता हूँ न तो वम देहादि देहादात शब्द स्वूप्वा विशेषाजेय काशेषाच नुक्त विज्ञातृत्व यदि देहादि रूपाद्यात्मकः अपि रूपादयो अभी रूपयोन स्वस्व विजानीयु न चैदस् तस्मा रिक्ते नेहादिव्यतिन विज्ञान स्वभावे नात्मना स्वभावनात्मना विजाती लोक यहां लोहो दहति दहती सोग्निरीति समाधान। ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि देहादि भी समान रूप से शब्दादि रूप तथा विज्ञेय स्वरूप है अतः उसे ज्ञाता मानना उचित नहीं है यदि देहादि संघात रूप रसादि स्वरूप होकर भी रूपादि को जान ले तो बाह्य रूपादि भी परस्पर एक दूसरे को तथा अपने अपने रूप को जान लेंगे किंतु यह बात है नहीं अत लोक स्वरूप रूपादि को इस देहादि व्यतिरिक्त विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही जानता है जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलता है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार जिसके द्वारा लोक देहादि विषयों को जानता है उसे आत्मा कहते हैं आत्मनो विजे किमत्र लोके पिशिष्य न किंचित सर्वं किंचिति परिशिष्यसेमेमनात्त्म विज्ञे न किंचित परिशिष्यसे स आत्मा सर्व एक वै तत्त लचके तथा पृष्ठम देवादिभिपी विचिकित्सित धर्मादिभ्योन्न विष्णो परम पदम् यस्मा परम नास्ति तद्वा एत गर्थ है उस आत्मा से जिसका ज्ञान न हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोक में रह जाता है अर्थात कुछ भी नहीं रहता सभी कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है इस प्रकार जिस आत्मा से अभिज्ञ कोई भी वस्तु नहीं रहती वह आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है वह कौन है जिसके विषय में तुझ नजकीता ने प्रश्न किया है जो देवादि का भी संदेहास्पद है तथा जो धर्म धर्मादि से अन्य विष्णु का परम पद है और जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है वही यह ब्रह्मपद अवज्ञाता हुआ है ऐसा इसका भावार्थ है अति सूक्ष्म दुर्विज्ञम यही मतवैतम एवार्थम पुनः पुनराह वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं आत्मज्ञान की निःशोकता स्वपना जागृता चौभव ये नुपश्य महात विभुमात्मान्वा धीरो न जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है उस महान और विभू आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता स्वप्नातम स्वप्न मध्यम स्वप्न तथा जागृतांतम जागृत मध्यम जागृत विज्ञेय च उभौ स्वप्न जागृतांत य आत्म पश्यति लोकतीमुवत तम महात्मा मवगम्यात्म भाव साक्षाद अहमस्मी परमात्मे धीरो न शोच स्वप्नास्वन शपन का मध्य अर्था स्वप्नावस्था में जानने योग्य तथा जाग्रत अवस्था का मध्य यानी जाग्रत अवस्था में जानने योग्य इन दोनों स्वप्न और जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोक जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है इस प्रकार इस वाक्य की और सब व्याख्या पूर्व मंत्र के समान करनी चाहिए उस महान और विभू आत्मा को जानकर अर्थात वह परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव कर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता किमचा तथा आत्मज्ञान की निर्भयता या इम्वरम भेद आत्मा जीवमति ईशानं ईशानम भूतभव्य न ततो ए तय जो पुरुष इस कर्म फलभोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य और वर्तमान के शासक रूप से जानता है वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता निश्चय यही वह आत्मतत्व है यह यिद मध्यदम कर्मफलभुजीव प्राणादी कलाप से धारयता आत्मा वेद विजाति अंतिका समीप ईशानम ईशिता भूतभव्यस्य कालत्र ततस्त विज्ञा न नीगुप्स विजुगुपसते न इच्छत्य गोपयुत्य भयप्राप्तवाद्धि भयमध्यस्थो नित्म मंडते तब्दोत्यात्म यदा तो निम्द आत्मा विज्ञानाति तदा कुतो वा कि इच्छेत? एतद्वै तदिति तद्ति पूर्वत जो कोई इस मध्यवत कर्म फलभोक्ता और जीव प्राणादि कारण कलाप को धारण करने वाले आत्मा को समीप से भूत भविष्यत आदि तीनों कालों के शासक रूप से जानता है वह ऐसा ज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा का गोपन लक्षण नहीं करना चाहता क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है जब तक यह भय के मध्य में स्थित हुआ अपने आत्मा को अनित्य समझता है अभी तक उसकी रक्षा भी करना चाहता है जिस समय आत्मा को नित्य और अद्वैत जान लेता है उस समय कौन किसको कहाँ से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा निश्चय यही वह आत्मतत्व है इस प्रकार पूर्व समझना चाहिए